अथ विवे करत्न इसी में विचार संबंधी कुछ विवेचन भी किया जावेगा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से नाना प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों का भोग रूपी व्यवहार होता है ऐसे व्यवहार और स्थूल शरीर को और उसकी जागृत अवस्था को जानने वाला मैं इन सर्व से जुदा हूं इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में जो सत्रह तत्व का सूक्ष्म शरीर है और उसमें नाना प्रकार के जो सूक्ष्म भोग्य पदार्थ हैं उनको और सूक्ष्म शरीर को और उनकी स्वप्न अवस्था को जानने वाला मैं उनसे जुदा ही हूं तैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जो कारण शरीर है और उसमें जो सुख का भोग और सुषुप्ती अवस्था है इन सर्व का जानने वाला मैं तो वहां भी सबसे जुदा ही हूं इस प्रकार इन तीन शरीर के विवेक से ही पंच कोशों का भी विवेक हो जाता है तीन शरीर और पंच कोश से आत्मा को पृथक जानने का नाम यथार्थ विचार है इस प्रकार के विचार से ही नित्य अनित्य पदार्थ जाना जाता है क्योंकि ये तीन शरीर तो व्यभिचारी है वास्तव में इस स्थूल देह की प्रतीति स्वप्न में नहीं होती है और स्वप्न पदार्थों का जानने वाला मैं वहां भी हूँ सूक्ष्म शरीर सुषुप्ति में नहीं रहता है और सर्व के अनुभव करने वाला मैं तो वहां भी हूँ सुषुप्ति का कारण शरीर है जो जागृत स्वप्न में नहीं रहता है और सूक्ष्म स्थूल पदार्थों का जानने वाला मैं वहां भी हूँ इस प्रकार के विचार से ही तीन शरीर और उनमें जो पंचकोष्ठ और तीन अवस्था है ये सब व्यभिचारी और अनित्य है और आत्मा अनुगत होने से नित्य कहलाता है अतः आत्मा की नित्यता और अनात्मा की अनित्यता का जो दृढ़ निश्चय है उसी को विवेक कहते हैं शिष्य प्रश्न करता है हे भगवंत यह तो सभी जानते हैं कि शरीर आदि अनित्य हैं और आत्मा नित्य है ऐसे विवेक ही से वैराग्यादि उत्पन्न होते हैं परंतु ऐसा विवेक तो कर्मी पुरुषों को भी होता है क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का हेतु है यदि शरीर रूप ही आत्मा को जाने तो शरीर जब यही भस्म हो जाएगा फिर कर्म के फल को कौन भोगेगा इससे भोगने वाले को जुदा ही मानते हैं फिर उनको वैराग्य होना चाहिए सर्व कर्मों से रहित होना चाहिए परंतु इस प्रकार होते तो नहीं है कर्मों को ही करते देखने में आते हैं सो इसमें कारण क्या है आप कृपा करके कहिए गुरु कहते हैं हे शिष्य यद्यपि कर्मी को देह से भिन्न और नित्य रूप करके आत्मा का ज्ञान है भी परंतु अकर्ता रूप से आत्मा का ज्ञान कर्मी को नहीं है इसी से वैराग्य आदि उत्तम साधन नहीं होते हैं और जो तुमने कहा था कि ऐसा सभी जानते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है सो तेरा कहना दुरुस्त है परंतु उनके निश्चय में भेद है क्योंकि विवेकी पुरुष को तो अनवय व्यतिरेक युक्तियों के संबंध में विचार पूर्वक दृढ़ निश्चय है और अविवेकी का विवेक स्मशान वैराग्य की नाई होता है इसी कारण अविवेकी की शरीर आदि में आत्मा बुद्धि होती है और विवेकी को दृढ़ निश्चय होने से शरीर आदि में आत्मा बुद्धि नहीं होती है इसी से विवेकी को वैराग्य आदि उत्पन्न होते हैं और अविवेकी को आत्मा अनात्मा का दृढ़ निश्चय पूर्वक विवेक है नहीं इसी से वैराग्य नहीं होता है अतः उसको अविवेकी कहते हैं इस प्रकार से उनके शिष्य पूछता है हे भगवान आपने यह जो विवेक कथन किया है उसमें रत्नपना क्या है और इसका कारण स्वरूप तथा फल क्या है और उसकी अवधि क्या है सो आप कृपा करके कहिए गुरु कहते हैं कि जैसे रत्नों से अनेक प्रकार के स्वर्ण रजत आदि अशरफी सराफे में प्राप्त होते हैं तैसे ही विवेक रूपी रत्न से सत्संग रूपी सराफे में अनेक प्रकार के वैराग्यादि अशर्फीय रूपये प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार द्रव्य पदार्थ से व्यावहारिक सुख की प्राप्ति होती है तैसे ही वैराग्यादि से पारमार्थिक आनंद की प्राप्ति होती है यही उस विवेक में रत्नपना है पूर्वजों तीन प्रकार की भक्ति कही थी वास्तव में ऐसी भक्ति से चित्त की एकाग्रता होकर सत असत पदार्थों का विचार उत्पन्न होता है इस प्रकार विचार करने पर पदार्थों से नित्य अनित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न होता है इसलिए भक्ति और विचार ये दोनों ही विवेक के कारण हैं और नित्य अनित्य से तात्पर्य कि आत्मा तो नित्य है और जो वैराग्य आदि के उत्तम साधन विवेक से होते हैं यही विवेक का फल है और ज्ञान प्राप्ति होने पर्यंत उसकी अवधि है और वह विवेक रत्न जो कहा है उसे जिज्ञासु पुरुषों को अवश्य संपादन करना चाहिए क्योंकि यही ज्ञान के अंतरंग साधनों का मूल है श्री विवेक रत्न समाप्त